यून धातु का कौन सा रूप हो गया था लोट हो गया था लोट की परीक्षा हुई थी क्या लोट लगा की परीक्षा हुई थी क्या नहीं अभी लिखा लोट लगा लेकर ये ही कैसे तो तो उधर से कोई आया में शुक्रम नहीं नहीं लिखा देखा है अपन देखा है हुँ? इतनी क्या सोचते हो उसको दिखा दो नहीं दिखाया लिखा है कुछ आधा लिखा अच्छा नहीं दिखा है कितने लिखा है पूरा ठीक हो गया कितने ठीक है एक अच्छा बोलो रूपा ए तो लंग लग किस सूत्र से आता है अन्य देते हैं लंग प्रश्न होते है तो उत्तर चाहिए क्या करता है में लंग लगा होता है अनद्यतन लंग क्या करता है बोलो किसको मानोगे भूतार्थ लंग लकार अगर ती सप लुक इत क्या बजे बचा ईतर है आठ हजादी नाम आठस वृद्धि क्या बन गया तो हो गया तो पर ताम होगा किस सूत्र सेम गुण प्राप्त है तो होगा गुण निषेध किस सूत्र से होगा प्राप्त है ना नहीं हाँ प्राप्त है गुण नहीं होगा ये अगर ताम फिर आठ आजादी नाम आठस क्या होगा ऐताम ऐत ऐताम फिर ई अनतीत ई अगर हन से कैसा तो लग गया इनो योनो लगेगा है इनो यन लगेगा ना नहीं क्या यन, गया? एन फिर ऑट आगम होगा, गया आठ आगम होगा आजादी है क्या आजादी कैसे तैयार हो गया अभियन से हो गया खाली नहीं केवल आठ आजाद नाम अभियन से लग जाएगा असिध तो हो जाएगा हाँ भी अभ्य है आठ आजाद नाम लगाने के लिए असिध होने से आठ हो जाएगा क्या रो बनेगा आयन अभी क्या ना अत फिर बोला मध्यम से भी क्या मध्यम क्या बनेगा ऐ ही आगे अतम ऐ तो मीप को अम होगा ये अगर अम गुना होगा ई को गुण होगा ना नहीं साढ़ा तेराधा तो गुना होगा ना नहीं प्रश्न पी थे क्यों गुना होगा क्या गुण से क्या होगा ऐ अदेश करो क्या आठ क्या बनेगा? वामा अगर आठागम होगा नहीं आठ होगा? आठ से वृद्धि तो क्या बनेगा अम रूप क्या उत्तम पुरुष में आयम अलो अ हाँ आठ हजार नाम कितने स्थान में लगा दो स्थान में उसने लगा अट्दिश नहीं हुआ अट्ठस से बुद्धि कितने स्थान लगा कितने स्थान लगा हाँ केवल आयन को छोड़कर ये यन हो गया बाकी में लग जाएगा बोलो बोले फेर बिल टी के साथ काल सूत्र से क्यारू मानी का गुण होगा ना नहीं गुण प्राप्त से प्राप्त है नहीं होगा कौन निश्चय करेगा हाँ क्या बोना या बोलो याद स्थान कौन मिलता है याद या सु का श्रवण कितने होता है नहीं होता है लोप तो तो तो तो लो हो गया प्रदेव बताओ कैसे लोप होगा आत्मनिष्ठ कैसे लोग क्या लिंग स लोपन लुपा। लोप लुपा, स लोपांग से क्या बोलते लोपन से लिंग सलोप आगे अल्लोप लिंग सलोप आगे अलोप क्या सूत्र है लिंग हम्म के आगे क्या है नंतस्य नंत्य न्य सालो निंग सालोपो नंत्य मेरू बोलो विधि का याद आशिली में ई लोप होगा बाकी लोप नहीं होगा और ये को दीर्घ करने के लिए क्यों सूत्र है क्या रूप बनेगा ई यात क्या बनेगा बोलो आगे प्यास्वा, प्यास्वा, प्यास्वा। आगे दो सूत्र ए तेरलिंग उपसर्गत अर्धा लिंगी उपसर्ग से पर ईण धातु के अन् पर को इन धातु के अन् को होगा अर्ध धातु को कितलिंग पर हो था तो था में है उपसर्ग पर एक हो जाएगा के निर हो गया आधात्व तो कितनिंग आश्री की दास तो निर्यात बन गया ये विधि का आश्रलिंग है विधिलिंग का क्या रूप बनेगा निर रहेगा तो ये से है ये बनेगा कोई भेद है को क्यों कहते हैं मैं क्या है? तो यही से बनेगा अलग प्रकार बनेगा आपको प्रश्न तो है, है रूप ऐसे बनेगा अलग बनेगा वो तो वह तो है उत्तर देना ठीक जो प्रश्न है रूप ऐसे बनेगा अलग प्रकार बनेगा उपसर्ग नहीं रहेगा तो कोई भेद है क्या बनेगा बिदी में याद असल में क्या बनेगा हम आगे अभिपूर्वक अभी, का अभी इन धातु उपसर्ग कार्य अंतरंग दीर्घ हो जाएगा अकस्मण दीर्घ अभियाद बनिया अभियात दीर्घ होने के बाद जो ये भी का उपसर्ग का, का धातु का दीर्घ हुआ यह अंताधि सूत्र अंताधि क्या सूत्र अंताधिवच पूर्व का अंतवत् होगा तो उपसर्ग हो तो रह जाएगा और पर का आदिवत हो जाएगा तो इणी तो आ जाएगा तो लिंग सूत्र से ह्रस होना चाहिए किंतु उपपूर्व के अंतवत्त और पर के आदि एक साथ दोनों नहीं मानसाते है उभय आश्रय ना अंतादिवत तो, तो, तो पर अधिपत तो दोनों मानेगे तो अंताधिपत तो नहीं होगा से उपसर्ग से पर ईर्ण का अन्न नहीं मिलेगा उपसर्ग जो तो अभी में आ गया आगे ईर्ण का अन्न नहीं नहीं मिला यदि या तो गलत कर देंगे तो वहाँ अभ में उपसर्ग तो नहीं रहेगा इसलिए हस नहीं होगा दीर्घ अभियात अण किम अण में क्या है सम आगे या तो सम क्या था या। या। क्या पती? या ए सम अगर ई होगा तो क्या पति इधर यहां हर्ष होगा ना नहीं तो नहीं आ आत सम आ आई में गुण हो गया ए या बन गया ए आत होने के बाद सम उपसर्ग है। आगे ए आते हैं, आ यी मिलकर जो हो गया वो पराधिपत हो जाएगा पराधिपत ना पर इन धातु का आदि है धातु का अन्न हो जाएगा उभय तो नहीं सम उपसर्ग अलग है ए आते हैं, ए आत का ए में इन धातु का आदि तो आ जाएगा रस होना चाहिए किंतु इन के अन्स्य होगा ए कहा से आया आ और ए मिलकर ए हो गया इन धातु का तो हो जाएगा किंतु अन्न में है ए में अन है क्या ए अन में आता ना नहीं आते इतनी देर क्या सोते हो नहीं आता अन में ए अन में आएगा ना नहीं आएगा पर बाल नकार में आएगा पर बाल नकार साथ प्रत्यार काम बनता है के और क्या के साथ? नहीं के के और साथ होता है पहलान के साथ करेंगे तो उसमें ए आएगा नहीं। नहीं आएगा नहीं तो ह्रस्व नहीं होगा क्या रूप बनेगा समय, याद। समय में ए कहां या कहा से आया आंग और ई अभी आशीलिंग हो गया अश रूप बोलो क्या बना इत लुंग लकारा में सूत्र है इनो गा, लुंगी। इनो गा लुंगी इनको गा दे का लूंग पर हा तो होने पर अटाकम होगा और तीप अ सिच होता है चिले लूंगी चिले सिच सिच को लू करने के लिए सूत्र है गा तिस्ता घुपा भुभ्य सिच तो गा कौन सा का है वहा मालूम है कौन से ना गा पा लेना सपिवती पीवती थे एक वाक्य पहले आया है का वो वाक्य में कितने पद है बताओ पुस्तकों ढूंढकर निकालना पड़ता है याद है तो बता नहीं इतना तो नहीं किसको याद है क्या याद है किसको पुस्तक नहीं ढूंढो पहले लिखकर कर देखा तो क्या वाक्य था लेकर ले, बोलो नहीं लेकर दिखाओ पुस्तक ढूंढना नहीं।, नहीं याद नहीं है किसी कितने तो याद है हाथ उठाओ एक दो बस इतने ही और किसी याद नहीं है ना याद है बोलने के हा या नहीं बोलना नहीं बोलो कितने पद लिख लेकर देखा पदचर के पदच्चित कर लिख कर देखा मुझे जिनको याद है जिनके याद है नहीं पुस्तक देख लो अभी पुस्तक देख करके पद से कर बताओ दो तीन के आया था, था उस दो तीन में फिर पद हो गया ये देखा नहीं नहीं, इतने नहीं। गाता पुस्तक है नहीं। नहीं। नहीं। गृह्य ना गृह्य देखो पुशा गा पौला गा पौ इना देश पिबती गृहते नहीं गृह दिवोचन होगा गापा विहा देश इना देश अगात रूपनेगा क्या बना अगात सिद्ध होगा आने पर आदेश होगा अगत लू को जेगा क्या रूप बनेगा अगाताम और सीजा विस्तु आतु की आदमता देव झे जिस नियम सूत्र क्या सूत्र आतः पहला आया है क्या रू बनेगा उससे पता अगुह अगात अगत अगुहु अगहा लकार तो में धातु है, ना नहीं नहीं नहीं हुआ इट धातु प्राप्त है अर्धातुट बोला प्राप्त है निषेध किस तरह से एक बुद्धि से अनदाता आठ आगम आगामी क्या बनेगा आदर्श प्रत्येक क्या हाँ क्या रूप बनेगा बोलोत हम्म आगे सिंग सपने सोनार्थ निद्राथ नहीं सिंगिंग शी, गीते, गीतों से क्या सूत्र लगेगा? करने वाले सूत्र कितने शुत्र। कौन सूत्र? क्या सूत्र तंगाना पदम, और और नहीं अनुदात अनुदातीत से गीत से आत्मनिपद आएगा तो आताम जी अग्र तो आत्मनिपद में सप होगा नहीं सब होता है में, आ, किस किस से से लुक हो जाएगा किस उत्तर से? आ, शी अगर तो, तो को तय करने के लिए क्या सूत्र है तीता पता ने पता ने तो सार्वधातु तो के आर्धातु तो के सूत्र से पीते है नहीं तो है नहीं प्रश्न नहीं अपिते सार्वधातु अपित बोते गीत होने पर श्री के कार को गुण प्राप्त था सार्वधातु सूत्र से निषेध किस सूत्र से होगा तो सार्वधातु सूत्र से गुण होगा नहीं होगा सूत्र उसके लिए सिंग सार्वधातु के गुण सिंह को सार्वधातु के पर है तो गुण हो जाएगा था था तो से तो गुण प्राप्त था उसको जो है। गीत निषेध करता है, उसका अपवाद है पर भी गुण हो जाएगा तो गुणों होने पर ई को क्या होगा ए, शे ते क्या बना आता माने पर गुण होगा सार्व अपीत बोते है नहीं गुण होगा किस सूत्र हो तो से गुण करना शे अगर आत बनेगा सयाते अगर झ को क्या आदेश होता है क्या सूत्र हाँ सी को गुण हो गया बहुचन में गुण होने के बाद सूत्र है शिंगो परस्य तो हैूट सिम सियात झादेश अतः झ को अतो होने पर आ, उसको रूट आगम हो जाएगा आदि अंत तो की तो पहले आ जाए रेगा शे रते आतो ने प्रधान टे होता है अतो को अत हो गया से रते बन गया से ते शयाते से आगे बनेगा था आधे से, से प्रत्ये होगा आता में क्या बनेगा सया थे ध्व में शे ध्वे ईट होगा ना नहीं, नहीं।, नहीं। नहीं हुआ क्यों नहीं होता है हाँ नहीं मालूम नहीं है क्यों नहीं होता है आधा तो नहीं क्या है हाँ हो गए बोलो रूप से सा है गुना हो जाएगा अः श या है नहीं सी को गुण हो जाएगा कुछ नहीं है सप नहीं से वे शेम है बोलो सी के गुण कितने स्थान हुआ ई को सब स्थान गुण हुआ गुणा होने के बाद अयाध कितने स्थान हुआ तीन स्थान आताम आताम इट अम है लकार में धातु क्या है सिंह सपने सी सी ए हुआ सी सी ए सी अभ्यास सी है हो जाएगा, धातु दीर्घ है नहीं, सी क्या के ए है सर्वता गुण हो जाएगा हम्म निषेध किस निषेध होने के बाद कौन सी अन्न प्राप्त है एकोणसी अन्न हो जाएगा क्या सूत्र प्राप्त है अच्छे धातु से यंग प्राप्त है उसके बाद करे क्या यौन हो जाएगा शिष्य शिष्य आता में शिष्यातेष्य रे भी यौन हो जाएगा शिष्य आगे अनिकाज नहीं धातु दी तो हो गया मालूम है अन्य चाहे जरा बोलो शिष्य शिष्याते शिषि रे था से हो गया धातु सेठे बोलो तो था से हो गया शेख होगा धातु सी सी सी इट से सिंह को गुण होगा सिंह सार्वत् गुण अर्धा तो सार्वत् नहीं शिषि ने ये हो जाए हरण का जीवन हो जाएगा क्या रू बनेगा शिष्य से।, से क्या बनेगा हाँ आगे शिष्या थे आगे शिष्य द्वे वहा ईट हो जाएगा ईट होने के बाद सब तो लगेगा विभाष सेट इनातांग से परिटून से विकल्प से शिष्य ढ्वे शिष्य ध्वे आगे शिष्य शिष्य वहे शिष्य बहे फिर बोलो रूप शिष्य <coughs> शिष्य वही किसने बोला शिष्य के आगे शिष्य वही शिष्य वही।, वही किसने बोला बोलो हाँ हाँ शिष्य फिर बोलो शिष्य शिश्य शिश्य कितने स्थान में दो दो रूप बने दोस्थान पहला कहा दो एक हो हाँ, हो गया था था हो गया एक एक ही में बना शिष्य कहात्र कितने हुआ सो कहा नहीं हुआ ये रनिकाज सूत्र से यौ कहा नहीं हुआ बोलो है सब जगह हुआ हैं बोलो फिर रूप शिष्य हाँ लूट लकार में इट होगा धातु तो सेठ है किंतु आर्ध धातु ऊपर परे में चाहिए आर्ध धातु के परे में कौन धातु है अर्ध धातु और शेष ईट हो जाएगा सी को गुण होगा है कि सूत्र से गुण हो बोलो नहीं होगा सरल है कहीं तो सूत्र बोलना पड़ेगा गुण होगा सी को क्या सूत्र धातु तो के आध्यात् सूत्र से गुण होगा गुण होने से अयादेश हो जाएगा सहिता बोले बोलो सिता ध्वन क्या ना हैं रूप है ना सिता ध्वे किसने बोला था क्यों स कहाँ जाएगा हैं बोलो जोर से बोलो था धीच उत्तम पुरुष क्या बनेगा उत्तम पुरुष बोलो ह से आया हाँ बोलो हाँ हाँ ना हा। हे सत्र हाँ ये बोलो फिर बोलो सैता सहीता लेट कार में गुण अश सही सते बोलो लोट लकार में आमे तो लग जाएगा से ताम बनेगा पहले क्या बना सेते से बना ना क्या बनेगा से ताम आगे शयाताम शेर ताम आगे से, से, से, से बना था सभाभ्याम वामू क्या बनेगा से ध्व कहां से स्व से स्व सयाथाम से ध्व आगे इट प्रत्यय आठ जाम टीता तेरह एथ ई आठ से वृद्धि क्या बने गया प्रत्यय प्रत्यय क्या, क्या बना रूप नहीं पचा। आई बनिया। सी को गुना होगा सूत्र से गुना होने पर सी को हो गया से अग्रे अः क्या, क्या सूत्र लग गया क्या बनेगा सई क्या बनेगा आगे सया वही शाया में। बोलो रूप से ताम साया ताम बोलो तु को डर लोग बोलने के लिए बोलो जोर से बोलो शे ते ताम शे तम लोट लकार हो गया लंग लकार सी अगर तो आदन प्रदान तेरे लग गया नहीं लग गया है नहीं लगे तो नहीं पता है ना नहीं था तो बोलो क्यों नहीं लगे टित नहीं हाँ में लगता है शी अगर तो आठ आगम होगा किस तरह से आठ हजार लगेगा क्या सूत्र तो आठा गम करने के लिए लगेगा क्या किस सूत्र से आठ होगा बोलो बोलो आठ नहीं होगा आजादी होता आठ होगा आजादी है क्या ऑट आगम होगा किस सूत्र से अशे तो क्या मानेगा सी गुणों के सूत्र से होगा हाँ क्या रोबाना सप हो गा बोलो. <laughs> बोलो. नहीं करते सब आत सब होता है फिर कहा जाएगा हाँ क्या बनेगा तो आया आया अयाध करो असह आताम क्या बनेगा मानेगा असह आताम झमे अशेर त्या मानेगा सिंग रोटी बोलो अशे त तो असयाताम अशेरत आगे अशे था अशयाताम असे असे धम आगे ईट है गुण अयाधेश हो जाएगा क्या मानेगा असई सही के गुण होगा अयादेश होगा क्या मना असई वही मई में गुण होगा हैं ईट होगा ना नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं हुआ असे वही अशम वही मही में गुना हुआ एं? गुना हुआगा बही मही में, में? सार्वभा अपने तो गीत बताए ना नहीं गुना की सूत्र से होगा हाँ बोलो असे अशे तस तो उत्तम पुरुष को जन क्या बना अस जिसमें रूप में से रूप बना से में एकार श्रवण होता उसको रूप लिखा कर देखो सी में एकार एकार का श्रवण जहा होता उसका रूप लिखो नहीं तो पूरा रूप लिखो तो कठिन लंग लकार रूप लिख लो जल्दी हाँ लंग लकार हो गया विधिले में क्या मानेगा सी शिवट होता है शिवट के सकार का लोप होगा किस सूत्र से लिंग सलोप अनंत क्या रहेगा युण होगा किस सूत्र से सिंह सार्वत् गुण अयादेश हो जाएगा क्या बनेगा सई त्यूट तो। के आकार का लोप किस सूत्र से होगा लोप क्या रो बना सई त तो। आताम आने पर क्या बनेगा सई या आताम ये आकार का सवुण शिउट के आकार सईयाताम झ क्या बनेगा सई रन अगे सई तयया था फिर ध्व अगेटवत तो, क्या बनेगा रूप सई त सिलिंग में सी शी, स्यूट तो धातु को तो है नहीं, लोग नहीं को होगा के किस तरह होता स्कोर सेठ नहीं लुप नहीं होगा हो जाएगा को से होगा गुण नहीं होगा तो गुण होगा की तहना नहीं आशलिंग में कित नहीं है या शुट के तो होता है सार्वत यह तो शिवट की नहीं होता है यहाँ शुट की होता है की उनसे नहीं यहाँ गुण गुण हो जाएगा ईट होगा साई सही शि शुट सही शिष्ट आदेश प्रतिष्ठित होता है क्यारो बनेगा सही शिष्ट आगे बोलो हाँ ध्वन हमें दो बनेगा सही से धम सही से धम विवाह सेठ सही सियनाट है ईट आगम होता है सी को गुण आदेश होता है आदेश प्रत्ये शुटते में होगा सही शिष्ट बना ध्वम सही सी ध्वमन से ईट बीच में है यकार इन तंग विकल्प से विवाह सेठ लगा बोल फिर बोलो <coughs> लुंगल कार में अच तो. को ईट होगा कि सूत्र से हाँ ईट होने पर सिच को वृद्धि करने के लिए सिच वृद्धि परिश्रम में लग जाएगा सिचि बृद्धि परिश्रम लगे ना नहीं अरे लगया ना नहीं प्रश्न प्रश्न परिश्रम लग गया नहीं पता उत्तर होता है सीची बुद्धि परिश्रम लगे ना नहीं लगे नहीं सी को गुण होगा सर्व सूत्र से हम्म देखो कहीं गुण होने के पार सी को जा से सकार को हो जाएगा आदेश पत्र स्त्रुत हो जाएगा रूप क्या माना अशेष्ट अटागम की सतृष्ठ हुआ लूंग लगे ऐसा अयादेश हुआ से हुआ इट हुआ असहिष्ट क्या मानेगा हाँ से के गुण होने के बाद इट है अयादेश हो जाएगा क्या माना असहिष्ट आगे असहीताम असही सत असही सत बुद्ध सनातन सुर से बोलो असइ हा ध्वन में विवाह च लगता है फिर बोलो असिष्ट रिंगल काम शुण अयादेश असहिष्यत बनिया क्या बनेगा बोलो बोलोवसने